लड़का जिसे लफ्जों से प्यार था लेखन रोनी शॉटर चित्र गिजेल पॉटर भाषांतर सेलिक को लब्ज़ यानी शब्द के बारे में सब कुछ से प्यार है अपनी जबान पर उसके स्वाद से खुश खुश मजाक उसके कानों में वे जो फुसफुसाते हैं उससे खनक और सबसे ज्यादा जिस तरह वे उसके दुल को खुश करते हैं गुदगुदी वो उन्हें किसी की तरह और पाता ही है, कि है कि हमेशा ही कोई ना कोई जैसे कोई कवि नान फरोश या शायद आप ही किसी खास शब्द की तलाश कर रहे होते हैं जिन्हें वह पेश करता है रॉनिशॉर्डर के इस मुहक किस्से में गिजेल पॉटर के अनूठे चित्रों की भरमार है जो उसमें चार चांद लगाते हैं या किस्सा भाषा का लफ्जों की सौगात का उनके जोशो खराश का या एक लड़के की शब्द साझा करने की लगन का जश्न मनाता है अद्भुत शब्दकार कला देव के अवतार रिचर्ड स्मिथ के लिए आर एस पिया के लिए जो हर दिन नए लब्ज़ को इकट्ठा कर बोलती है जीपी इस दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो पैदाइशी जमाखोर होते हैं कुछ या पत्थर जमा करते हैं, तो कुछ पंख इकट्ठा करते हैं कुछ तो चम्मचे तक ऐसा ही एक सेलिक जमा करता है ऐसा ही है, ऐसा ही ही है, सेलिक, जमा करता है है एक करता लफ्सों को शैलिक को शब्दों की हर चीज से प्यार था अपने कानों में उनकी ध्वनि यानी खनक से जबान पर उनके स्वाद यानी खुश मजा से और जब वे रिश्कर उसके दिमाग में पहुंचते तो उनसे मची खलबली से यानी ओमा और खास तौर पे जब उसके दिल को वो छू जाते हैं यानी पलक जब भी सेली सुरक्षित रहे कमाल का जमा कोरता हुआ कमाल का जमा खोरता वो शैलिक की लव, जेबे लफ्जों से लबा लब भरी रहती पर नए शब्दों अपनी कमीज के अंदर रखता अपने मोजो में भरता आस्तीनो में ठूसता अपनी टोपी के नीचे थी। जिस समय दूसरे बच्चे खुद को बल्लों, जालों और किस्म किस्म की गेदों में उलझाए रखते सेली हमेशा हाशिए पर होता ध्यान से सुनते चायकेदार लब्ज इकट्ठा करते और सेली शेल, के पिता दुनियादार इंसान थे उनका धंधा था मजबूत जूते बेचना वे सोचते रहते थे कि उनके बेटे के अजीब गरीब शौक से उसको भला क्या फायदा होगा और शैली की माँ पुराने ख्यालों वाली भारी कदका टीकी बेहद प्यारी महिला वे इस फिक्र में डूबी रहती थी कि क्या उनका खूबसूरत बेटा कभी खुशी भी पा सकेगा अपने हाथ घुमाती वे फिक्र पवन चक्की थी जैसे जैसे समय गुजरता गया लोग सेलिक को एक नए नाम से पुकारने लगे बर्ड स्वर्थ ये बर्ड स्वर्थ बच्चे ठीठियाते तुम्हारे जखीरे के लिए एक नया लफ्ज है सन दोहराया इस बेतुके से शब्द पर उसे हंसी आनी चाहिए थी पर उसने उसके मन में अकेलेपन का एहसास नजर एक बड़े से दोहत्य कलश पर पड़ी कौतूहल के मारे उसने कलश पर एक टप्पी लगाई कलश में से एक सावला चक्कर खाता शख्स निकला जिन सेलिक अचरत से बोला अब तब जिनी जिनी लजीज को स्वाद देते चीख पड़ा क्या मांगता तुमको ने जानना चाह। कोई दिली मुराद कितनी अंजान और जाय के थी और कैसी पेशकश तब सेली को अचानक ही अपनी इच्छा पता चल गई उसे तो बस एक सवाल का जवाब चाहिए था क्या जो लोग कहते हैं वह सच है क्या मैं सच में सन की हूं संकी? धत? तुम तो हो, लब्जों के दीवाने, तुम्हारे पास तो पहले से ही पहले से ही एक एक है, है एक एक उसने झटपट अपना पिट्टू खोला पिट्टू झोला तैयार किया एक तकिया एक कम्बल शहद, और लब्जों का अपना पूरा जखीरा कर रखा। अब उसे उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। अपने और हो से ट्यूलिप फूलों के मटकने टमकने पर उसने गौर किया यह भी की शाम को झुटपुटे और सितारों के आने के ऐलान में रोशनी कैसी फीकी पड़ जाती है सांझ सैलिक के इस छोटे और मनमोहक लफ्ज को सांझ सेलिंग ने इस छोटे और मनमोहक लफ्स को अपने कोश में जोड़ा पर कुछ समय बाद सेलिंग के कदम धीमे पड़ने लगे इतने सारे शब्दों के बोझ के साथ चलना मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा वो पैर खिसता लस्त पस्त चल रहा था जबकि वो खुशी से मस्त डोलता मटरगस्ती करता आगे बढ़ सकता था शायद उसे अपना बोझ कुछ हल्का कर लेना चाहिए पर कैसे क्या वो को फेंक दे उन्हें फिजूल हो जाने दे नामुमकिन उसका कितना उमदा शब्द था पर हाय वो इस कदर था कि उसे सलीक के सामने एक बड़ा सा सुंदर पेड़ था उसने अपना जैकेट उतारा जो उसकी माँ की बनाई भरवा स्ट्रूडल मिठाई की तरह शब्दों में हुआ था। तब उसने बड़े ही प्यार से शहद लगे सेब को कुतर पेड़ पर वापस चढ़ा दो शाखाओं के बीच जगह ढूंढ वहां लेट गया आराम दे उसने सोचा और फौरन ही सो गया वहां सुख से सोते हुए उसने अपनी माँ अपने मिशन और मैक्रून के जो उसके पसंदीदा बिस्कुट थे सपने देखे रात के दौरान एक कवि जो सही लफ्ज न मिलने के कारण सो नहीं पाया था चहलकदमी करता ठीक उसी पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ और बेबसी से चांद को ताकने लगा वह बेचारा कई रातों से अपनी बात कह पाने के लिए सही शब्दों की तलाश में जूझता रहा था अचानक जादुई तरीके से तेज चमक चक्करदार हवा चल पड़ी सेलिक के लफ्जों में से चार अपनी शाखाओं से उड़ चले आकाश की ओर हाथ उठाए खड़े कवि महाशय ने उन्हें मुट्ठी में पकड़ लिया माइक्रून को छोड़ उसने बाकी तीन मीठी गोली नींबू और ज्येष्ठ को कसकर पीछे रखा तब उसने अपनी कॉपी पर लिखा आसमान पर पिघली नींबूई मीठी गोली की तरह चाद अरे वाह कवि खुशी से चीखा क्या खूब कहा है मैंने अगली सुबह सेलिक पक्षियों पंखियों पंखियों और शब्दों के ऐसे संगीत से जागा जिसे यशोगान ही कहा जा सकता था अभी अपनी नई कविता का पाठ कर रहा था जिससे कतरे रगड़ कर सेलिक पेड़ से नीचे और को सलाम किया आपकी कविता में उसने से मेरे कुछ पसंद दीदा शब्द हैं आपने उनका बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है शुक्रिया पहली बार लफ्ज मानो खुद ब खुद मेरे पास चले आए सच कहता हूं कितना खुशनसीब हूं मैं तुम्हारा नाम क्या है मैं यह कविता तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ पलभर हिचकिचाया तब पहली बार उसने फक्र के साथ ऐलान किया। लोग मुझे बर्ड कहते हैं और उसी पल सैलिक को लोग मुझे वर्ड कहते हैं और उसी पल को अपने मकसद का एहसास भी हो गया वह था शब्दों को फैलाना दूसरों के साथ अपने लब्जों को साझा करना उस दिन से सैली के कदम हल्के फुलके हो गए और मकसद को पूरा करने के इरादे से भर गए शब्दों को तो वो हमेशा से ही सही जमा करता था सो अब जब भी उसकी मर्जी होती लेता। इस तरह एक नान फरोज ने जिसकी हमेशा अनदेखी की जा रही थी एक दिन अचानक अपनी दुकान में भूखे ग्राहकों की भीड़ पाई सेलिंग वहां मैक्रोन बिस्कुट लेने गया था नान फरोज की पीठ मुड़ी देख उसने अपने कुछ पसंदीदा शब्द हवा में उछाल दिए खस्ता और कुरकुरा जाकर कुलचों के पास गिरे रागी की डबल रोटी के पास गिरा शानदार और परतदार केक के पास लजीज जाटिका जब नानफरो अपने पेटू ग्राहकों की ओर वापस मुड़ा उसके मुंह से बरबस निकला कसम से मैं कितना खुशनसीब हूं पड़ोसियों को के पड़ोसियों को यह एहसास हुआ कि वे वापस में लड़ झगड़ रहे हैं तब जाकर हुआ जब बतंगड़ गुलाड़ा और बगझक जैसे लफ्ज उन पर बरसने लगे पर जल्दी ही सेलिंग ने उन्हें शांत हो एक दूसरे को स्नेह से ताकते तब देखा जब उसने चुप्पी भाईचारा और भाईचारा और याराना जैसे शब्द उनकी ओर उछाले और यो मुँह ही एक कीवन दंती शुरू हो गई जब किसी को अचानक कोई सही शब्द सूझ जाता तो वे फुसफुसाते जरूर वर्ड स्वर्थ होगा और या फिर वह यही करीब ही है वह जानकारों की तरह सिर हिलाते कहते कसम से हम कितने खुश नसीब उम्दा रचना माफी चाहना गुजरते गए सेलिग जवान है एक, उसने गहरी सांस हुए एक दिन जब सैलिक एक बूढ़ा एक बूढ़े नाखुश मर्द को देख उसकी ओर फुर्तीला जोशीला जैसे लफ्ज दाग रहा था कि हवा में एक अकेला हसीन फिर उसकी ओर तैरता हुआ है और सीधे उसके उसके दिल में पैठ गया मुंह से निकला उस सुर का पीछा करने पर सेलिक को झील के किनारे बैठी एक युवती दिखी जो वीड़ा बजा रही थी अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा थर्राती आवाज में उसने कहा कहा कक क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है लोग मुझे मेलेडी कहते हैं उसने मानो गाते हुए कहा उसके शब्दों की मोह मोहकता में घुले उसकी आवाज का संगीत सेलिक को मीठा गीत सा लगा कहते हुए कुछ लोगों को पहल कहते हैं कुछ लोगों को पहली नजर में इसक हो जाता है पर यह पहली बार एक दूसरे की आवाजों को सुनने से उपजा प्रेम था दोनों साथ साथ सेलिक के शहर उसकी माँ और पिता के पास लौटे क्या पुनर्मिलन हुआ सेलिक की माँ की उन्हें देख पांछे ही खिल गई इस फिक्र से की दोनों दुबले नजर आ रहे थे उन्होंने सेलिक के पसंदीदा पकवान भुना घोश्त गुलगुले आलू बुखारे का केक मिठाई और बिस्कुट और उनके थके पैरों को आराम आराम देने के लिए के लिए सेलिग पिता ने मजबूत जूते कुछ दिन आराम करने कर उन्हें हवा में बिखेर देता तब से अब तक लफ्ज दर लफ्ज ढेरों खुशनसीब लोगों को मिलते रहे हैं हो सकता है कि किसी दिन आप भी खुद को खुद खुशनसीब पाए आपको भी कभी सोचते लिखते या बातचीत करते अचानक बिल्कुल सटीक लफ्ज सूझ जाए अगर ऐसा हो तो समझ लें कि सेलिक पास ही कहीं है और किसी दिन गुनगुनाने की इच्छा हो और अचानक आपके कंठ से कोई नगमा फूट पड़े तो जान लें कि मेलडी भी उसके साथ है हो सकता है तब आप, आप हो सकता है तब आप भी कहें कसम से मैं कितना खुशनसीब हूं